राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ मिलकर सीखें आओ मिलकर गाएं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 सिंधी भाषा में लिखित इस गीत के रचनाकार हैं हुंडराज दुखाएल सबसे पहले सुनते हैं उच्चारण बोध हेतु गीत का पाठ हे मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन मिसरी खां मिठे रो माखिए खां मिठे रो कुर्बान तह वतन ता करयां pehinj jo tanbadan hi mohinj jo vatan mohinj jo vatan mohinj jo vatan mithde vatan kha aau rakhi ki bin waryan je ki hujem dei vari ki na pacharyan dil me hamesha shal rahe desh ji lagan ही मोहिनजो वतन मोहिनजो वतन मोहिनजो वतन जे चाह अथम कात वतन शाद दिशामा आजाद दिशामा सदा आबाद दिशामा मस्ती इनहिमे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 माखिया खमिठेरो मिसरी खमिठेरो माखिया खमिठेरो कुर्बान तह वतन त करया पह जो तन बदन कुर्बान तह वतन त करया पह जो तन बदन हे मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन हे मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन यह मेरा देश मिष्टी और मधु से भी अधिक मीठा है मैं अपने तन और प्राणों को इस पर नियोछावर करता हूं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 दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन ही मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन ही मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन मोहिं जो वतन मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैं बिना कुछ कहे, आपने देश को समर्पित कर दूंगा, देश प्रेम की भावना सदा मेरे दिल में बनी रहेगी, जे चाह थमकात वतन, साद डि साम, आजाद डि साम, साद आबाद डि साम, जे चाह थमकात वतन, साद डि साम, azad disama sada abad disama je chahtam ka tat vatan shaad disama masti ai nahi me ahe dukhayal ji dil magan dukhayal ji he mohinj vatan mohinj vatan mohinj vatan he mohinjo vatan mohinjo vatan mohinjo vatan mesariya khamithero maakhiya khamithero mesariya khamithero maakhiya khamithero qurbal tah vatal takarya pe jo tanbadan qurbal tah vatal takarya pe jo हे मोहिनजो वतन मोहिनजो वतन मोहिनजो वतन हे मोहिनजो वतन मोहिनजो वतन मोहिनजो वतन यदि मेरे मन में कोई इच्छा है तो केवल यही कि के मैं अपने देश को खुशहाल और सदा स्वाधीन देखूं यही भाव कवी दुखायल के दिल में है जाएन में अधिकार के लिए अभिव्यक्ति में प्रभाहा जरूरी है और इस प्रभाह के लिए आवश्यक है गीत के स्ब्दों गीत की पंक्तियों का मौखिक अभ्यास करना बैसमों मौखिक अभ्यास का एक प्रारूप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 क़ुर्बान तह वतन ता करयां पहन जो तन बदन क़ुर्बान तह वतन ता करयां पहन जो तन बदन ही मोहिन जो वतन मोहिन जो बतन मोहिन जो बतन ही मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन मिठड़े वतन खां आऊं रखी की बिनवार्यां मिठंडे वतन खाओन रखी की बिनवार्या जे की हुझे म डेई Vari कीन पचा र्यां जे की हुझे म डेई Vari कीन पचा र्यां दिल में हमेश शाल रहे देश जी लगन दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन ही मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन ही मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन जे चाह अथम कात वतन शाद दिशामा जे चाह अथम कात वतन शाद दिशामा आजाद डिसमा सदा आबाद डिसमा आजाद डिसमा सदा आबाद डिसमा मस्तीय इनहिमे आहे दुखा यल जी दिल मगन मस्तीय इनहिमे आहे दुखा यल जी दिल मगन ही, ही मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन मोहिन जो वतन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 वतन मोहेंजो वतन मोहेंजो वतन ई मोहेंजो वतन मोहेंजो वतन मोहेंजो वतन ई मोहेंजो वतन मोहेंजो वतन मोहेंजो वतन ਮੋਹਿੰਜੋ ਵਤਨ ਮੋਹਿੰਜੋ ਵਤਨ रे वतन खाओ रखी की बिनवाना and shot.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 kare vatan kham rakhi ki binwa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 खाम खेरो तिसरी खाम खेरो माथी खाम खेरो कुर्बान तह वतन का करया पै जतन बदल कुर्बान तह वतन का करया पै जतन बदल की मोहि जो वतन मोहि जो वतन मोहि जो वतन की मोहि जो वतन मोहि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 परियोजना परिकल्पना एवं समन्वय प्रोफेसर दलजीत गुप्ता संगीत गायन एवं शिक्षण अभ्यास टीताबोकिल गीत ध्वनिंकन सुरेंद्र गांधी कार्यक्रम ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा निवेदन कथ्थे और कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर